रामकृष्ण स्वामी अभेदानंद 1926 की की उल्लेखनीय घटना घटना है है वेदांत समिति समिति के के का प्रकाशन तथा 1929 की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिए 16 नंबर राजा राजकृष्ण स्ट्रीट में 11 कट्टा भूमि खरीदना तथा भवन निर्माण की सुविधा की दृष्टि से समिति को उसी रास्ते के तेरह नंबर के मकान में ले आना इसी समय से ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वामी अभेदानंद का मन अब दैनंदिन कार्यों में वैसा नहीं लगता है अब वे सभी कार्यों में अपने शिष्यों को ही सामने कर देते तथा स्वयं पीछे ही रहने का प्रयास करते अब से वे प्रायः दार्जिलिंग में ही निवास करने लगे और जदाकदा भक्तों के आमंत्रण पर कलकत्ता आकर उनकी आध्यात्मिक पिपाशा शांत करने लगे एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा था काली जब बाहर का कार्य कम कर देगा तभी लोग उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विकास समझ सकेंगे और अब वैसा ही हुआ दिग्विजयी दिग्विजयी विद्वान अब एक सरल शिशु के समान सभी के साथ ऐसा मिलने जुलने लगे मानो उन्हीं में से एक हो अब दूर से व्याख्यान की छटा द्वारा लोगों को मुग्ध करना उनका कार्य नहीं रहा वरन भक्तों के हृदय राज्य में प्रवेश करते हुए उन्हें रामकृष्ण भाव से अनुप्राणित कर देना ही उनके जीवन का अंतिम व्रत हुआ 1932 सौ ईस्वी में नवीन मठ की पहली मंजिल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर समिति स्थानांतरित होकर उसमें चली आई परंतु स्थान की कमी के कारण स्वामी अभेदानंद दार्जिलिंग में ही रहे उन्नीस ईस्वी के अंतिम भाग में वे कलकत्ता आए और अपूर्ण आश्रम भवन में निवास करने लगे इसके कुछ महीने बाद ही 6 मार्च उन्नीस ईस्वी को उन्होंने आश्रम की भूमि में श्री रामकृष्ण मंदिर का शिलान्यास किया बहुत दिनों से उनके मन में कलकत्ता तथा दार्जिलिंग दोनों ही आश्रमों को देवोत्तर कर देने की इच्छा थी कलकत्ते के आश्रम पर अत्यधिक ऋण भार होने के कारण उस समय वे उसे देवोत्तर नहीं कर सके परंतु मई 1936 सौ ईस्वी में उन्होंने दार्जिलिंग के आश्रम को देवोत्तर कर दिया उस वर्ष श्री कृष्ण जन्म शताब्दी मनाई जा रही थी 1 मार्च उन्नीस सौ ईस्वी को उन्होंने कलकत्ते के टाउन हॉल में आयोजित पार्लिमेंट ऑफ रिलीजन्स सर्वधर्म सम्मेलन की उद्घाटन सभा में अध्यक्षता की इस दिन उनके दो व्याख्यान हुए दूसरे दिन उन्होंने लिखित निबंध का पाठ किया यही उनका अंतिम सार्वजनिक व्याख्यान था इस बीच वेदांत समिति के मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था 2 मार्च को श्री रामकृष्ण देव की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में उन्होंने कलकत्ते के आश्रम में विवेकानंद स्मृति भवन का उद्घाटन किया तथा मंदिर में श्री रामकृष्ण के चित्रपट की स्थापना तथा प्राण प्रतिष्ठा की दार्जिलिंग के आश्रम में तब तक ठाकुर की प्रतिष्ठा नहीं हुई थी इसलिए उन्होंने वहां जाकर 29 अगस्त को ठाकुर के चित्रपट की प्राण प्रतिष्ठा की यही उनकी दार्जिलिंग की अंतिम यात्रा रही इसके बाद कलकत्ता लौट आने पर वे मात्र डेढ़ वर्ष तक इस मर्च लोक में रहे अभेदानंद जी के कलकत्ता लौटने के कुछ दिन बाद ही समिति की ओर से सारी संपत्ति उनके नाम हस्तांतरित कर दी गई उन्होंने उनतीस उन्नीस ईस्वी के श्री रामकृष्ण देव के शुभ जन्मतिथि के दिन उसे देवोत्तर संपत्ति करके निश्चिंतता की सांस ली उनके जीवन का और भी एक कार्य अधूरा रह गया था और वह था अपने अप्रकाशित व्याख्यानों को एक बार देख लेना अतः प्रतिदिन रात्रि के भोजन के पश्चात उनके प्रमुख व्याख्यानों का पठन चलने लगा जिसे सुनते हुए वे बीच बीच में संशोधन करते जाते थे जीवन के कार्य को समाप्त करके अंतिम डेढ़ वर्ष वे प्राय सैयागत ही थे फिर भी वे किसी आगंतुक को लौटाते नहीं थे सैया पर लेटे हुए ही सबको स्नेहपूर्ण व्यवहार तथा वार्तालाप के द्वारा तृप्त कर देते थे नंदोत्सव के दूसरे दिन 8 सितंबर उन्नीस ईस्वी को प्रातःकाल आठ बजकर सोलह मिनट पर उन्होंने समाधि के द्वारा महाप्रयाण किया संवाद पाकर चारों ओर से बंधु बांधव तथा शिष्यगण एकत्र हुए बेलूर मठ तथा उद्बोधन आदि कलकत्ते के मठों में से भी साधुओं ने आकर अंतिम दर्शन किए तथा अंत्यक्रिया में भाग लेते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की उन्हें की इच्छानुसार काशीपुर के स्मशान में ठाकुर के समाधि मंदिर के ठीक उत्तर की ओर उनकी देह को पुष्पमालाओं तथा चंदन आदि से भूषित करके चंदन काष्ठ से सज्जित चिता में समर्पित किया गया